असाम अंतरण वाले मनुष्य को बुद्धि नहीं, है? नहीं होती है मतलब मनुष्य की बुद्धि नहीं होती है बुद्धि नहीं होती मतलब की बुद्धि नहीं होती है ज्ञान नहीं होता और उसके अयुक्त की भावना नहीं होती है मतलब उसमें आत्मज्ञान मिलती थी ये सब था तो ये जो था ना नास्त बुद्धि अयुक्त इस पर प्रश्न आगे आ रहा है अयुक्त बुद्धि नास्ती मतलब दूषित अंताकरण वाले मनुष्य की या असामिक अंताकरण वाले मनुष्य की बुद्धि क्यों नहीं होती है आत्म ज्ञान नास्त बुद्धि था ना ने तो कस्मात असामहिक अंताकरण वाले मनुष्य की आत्मनिश्चय बुद्धि क्यों नहीं होती अकस्मात किस कारण से नहीं होती है इसी उच्च से इस पर कहते हैं इंद्रिया चरता मन अनुय से तर प्रज्ञा वायु नव इव हमसी वायुः नाव इव लगाएंगे लगायेंगे क्योंकि चरसाम नाम विषयों में विस्तृण करने वाली इंद्रियों में विषय में विस्तरण करने वाली हाँ चरसाम का अर्थ यह है विशरण करने वाली किसने विषय में विषय में विस्तरण करने वाली कौन है इंद्रियों विषय में विषय में विस्तरण करने वाली इंद्रियों हाँ। करने वाली में यन ये जो मन उन उनका यहाँ पर यज्ञ की जो मन इंद्रियों का, का अनुसरण करता है या जो मन इंद्रियों के साथ साथ जाता है लग गया अच्छा सभी इंद्रियां विषयों में विसरण करती हैं तो क्या है की विषय विषय में में में करने करने वाली में करने वाली इंद्रियों इंद्रियों जो मन उन इंद्रियों का अनुसरण करता है तो जैसे कि विषय में विचरण करने वाली सभी इंद्रियां हैं तो जब मन चक्षु का अनुसरण करेगा तब तो चक्षु से क्या होगा किसी पदार्थ को हम देखेंगे रूप और रूप वन को जानेंगे और जब मन अनुसरण करेगा किसका गंध का तब तो हम किसको गंध को जानेंगे है अच्छा तो यश पक्ष जिसको लिया है उसी को तट लेना है यश से किसको लिया है मन को किसको लिया है हाँ। ये है से मन मन प्रज्ञा मी इसकी बुद्धि का हरण कर लेता है वह मन इसकी बुद्धि का किसके जो, जो साधना कर रहा है यहाँ यति आएगा वह मन इसे यति के मन का हरण कर लेता है अच्छा कौन मन जो मन इंद्रियों का असरण करता है वह मन इस प्रज्ञा का हरण कर लेता है किस प्रकार अम्बसी वायु नावम इव इव इव का सजैसे जैसे वायु जल में नौका का हरण कर लेता है जैसे वायु अम्बसी का सजले जैसे वायु जल में नावम इव नौका का हरण कर लेता है अभी जो जल में नदी में समुद्र में नौकाएं चलती हैं, तो जब तेज तूफान आता है ना तेज हवा चलती है तो दूसरी दिशा में चला जाता है है ना? तो वायु क्या करता है कि जल में नौका का हरण कर लेता है वैसे ही मन है, इस ये मन का हरण कर लेता है कौन सा मन जो इंद्रियों का करता है। ऐसा बताया गया जाएगा भाषण में देखेंगे इंद्रिया नाम ही, ही कर और है स्वास्थ्य विशेष नाम अपने अपने विषयों में विचरण करने वाली अपने अपने विषयों में विचरण करने वाली या अपने अपने विषयों में प्रवृत्त होने वाली अपने आ, अपने विषयों में अपने अपने विषयों में जाने वाली अनुग्रीये जो मन उनका अनुसरण करता है या जो मन उनके पीछे जाता है अनुग्रीयते का क्या है अनुप्रवर्तते हम अच्छा। तद तो तद से क्या लेना है मन हाँ। हाँ। कैसा मन तो बताते हैं इंद्री इंद्रियों का अनुसरण करने वाला मन या आज स्वीकार बताते हैं इंद्री विषय विकल्प ने प्रवृतम मन है इस अर्थ है इंद्री के विषय को इंद्री के विषयों को जान इंद्री के विषयों को पृथक पृथक के ग्रहण करने में सुरक्षित हुआ मन देख इंद्रीय विषयान मिठा संस्कृत लिखना है लिख लो इंद्रीय विषयान मिठो विभज ग्रहण लिखा विभज ग्रहणे प्रवृत्तम हिंदी में लिखना है तो लिख लो इंद्रिय के विषयों का परस्पर में विभाग करके ग्रहण करने में इंद्री के विषयों का परस्पर या परस्पर विभाग करके इंद्री के विषयों का परस्पर विभाग करके उनको जानने में फिर हुआ मन क्या लिखा इंद्रियों के विषयों का मिठास के विषय का परस्पर में इंद्री के विषय का परस्पर में विभाग करके उनको जानने में प्रवित हुआ मन किसको जानने में किसको जानने में विषय को जानने में, जानने में। और कैसे विभाग करके अलग अलग सभी इंद्रियों के विषय है न सभी इंद्रियों के विषयों का विभाग है सभी इंद्रियों के विषय विभक्त है अलग अलग हैं। घृण का विषय गण है, है। तो शु का विषय रूप है तो विभाग है। वही इंद्रिय के विषयों का विभाग करके उनको जानने में प्रभरित हुआ मन है न जो मतलब क्या कि विषय को जानने वाला मन सरल शब्दों में क्या विषय को या विषय को जानने में प्रभुत हुआ मन इस यति की प्रज्ञा का हरण कर लेता है अस्त से ले गया है भाष्यकार ने प्रज्ञान प्रज्ञा कर्ज किया है आत्मा अनात्म विवेक जाम आत्मा तथा अनात्मा के विवेक ऐसी में, आत्मा तथा अनात्मा के विवेक से जन में, कौन प्रज्ञा वो कैसी प्रज्ञा होगी जो नहीं वो प्र... जो आत्मा तथा अनात्मा के विवेक की से में ऐसा विवेक आत्मा तथा अनात्मा का विवेक होने का जो तो प्रज्ञा होगी वो कैसे होगी आत्मसूप कैसे होगी आत्मसूप से आया था ना बुद्धि तो आत्मा तथा अनात्मा के विवेक से जन आत्मस्वरूप विस्तृत बुद्धि का हरण कर लेता है या हर किया भक्त करने नियम हाँ आत्मा तथा अनात्मा के विवेक से जन आत्म स्वरूप विषय बुद्धि को नष्ट कर देता है सीधी बात है मतलब हुआ मन ऐसी बुद्धि को होने नहीं देता है ऐसी बुद्धि को हाँ तो मन को कैसा करना पड़ेगा नहीं मन को कैसा करना पड़ेगा इंदलियों के पीछे ना भागिए इंदियों के पीछे इंदलियों का अनुसरण ना करना करे ऐसा मन को करना पड़ेगा हाँ ऐसा अब देखना लग जाएगा तो ये अवसरणिका भी बुद्धि था और छाक्ष के भाषा में विषय था ना तो वही आत्मा तथा आत्मा के विवेक का जन आत्मसरू से बुद्धि को नष्ट कर देता है या उसको होने नहीं देता है कौन मन अच्छा तो ये अवसरणिका थी ना बती क्यों बुद्धि नहीं होती है क्यूँकी मन जो है ना उसको नष्ट कर देता है मन उसको होने ही नहीं देता है सीधी बात तो यह है आगे देखेंगे वायु नावम अम्बसी हाँ जैसे अम्बसी जैसे जल में वायु नौका का हरण कर लेता है लगाइए कथम करते कैसे, कैसे कर देता है अंबसी। तो वायु नावम यु तो अम्बसी कर उठ के और जीगम शताम का अध्ययन किया, तो किया है जीगमी शताम मार्गाट उत उन मार्ग इसका अध्ययन किया है यु का कारण क्या हुआ, यु वायु नावम तो श्लोक में आया है प्रवर्ति का अध्ययन किया है युव कर्थ यथा था न तो यथाण एवम आ गया एवं कर् तथा आत्मविश्याम प्रयाम विष्वा मनो विषय विषयाम करो थी लगाइए जैसा हम बोल रहे हैं वैसा ध्यान देना यथा वायु यथा जैसे वायु वायु नाव मसी का इतना अर्थ किया है भाष्यकाल में ये सब किसका अर्थ है वायु नामम मसी का इतना सभी अर्थ है तो यथा वायु जैसे वायु उद के जिगम स्थितम मार्ग उन मार्गे नावम प्रवर्ती यथा वायु जैसे जल इन्हें जैसे वायु जैसे वायु उद के जिगम वहाँ जीगम यहाँ जीगमिश्चित कर जाने की इच्छा करने वाले तो लक्षणा प्याज कर लेना जाने वाले है न? जैसे जल में जाने वाले मनुष्यों के मार्गे जल में जाने वाले मनुष्यों की नौका को अन्य क्रम बदलेंगे उद के जीगमिशिता नावम क्या उद के नामम मार्गाट उदृत उन्मार्गे प्रवटे थी यथा वायु जैसे वायु जल में जाने वालों की नौका को जल में जाने वालों की नौका को मार्ग से हटा करके मार्ग से हटा करके उन मार्ग पर विपरीत मार्ग में कर देता है कौन कर देता है किसे कर देता है कहाँ से हटा कर मार्ग से हटा कर कहाँ करता है उन मार्ग में विपरीत मार्ग में कर देता लग जाएगा जैसे वायु जल में जाने वाले मनुष्यों की नौका को मार्ग से हटा करके विपरीत मार्ग में कर देता है एवं मन इसी प्रकार मन आत्म आत्मविश्यक प्रज्ञा का हरण करके आत्म आत्मविश्यक प्रज्ञा का हरण करके विषय विषय प्रज्ञा को कर देता है इसी प्रकार एवं मना एवं मना लिखा है नीचे एवं मन आत्मविश्यक प्रज्ञा का हरण करके आत्मविश्यक बुद्धि का हरण करके विषय विषय विशेष लेना क्या आपको रूपाधि रूपाधि तो रूपाधि विषेक कर देते हैं किसको प्रज्ञा को आत्म विषय प्रज्ञा का हरण करके रूपादि कर रूपादी व्यारी व्यारी व्यारी देते हैं पहले विषय से क्या लेना है रूप आदि तो रूपादि विषेक कर देते हैं रूपादि विशेष प्रज्ञा हो जाती है लग गया विषय संबंधी प्रज्ञा भी कर देता है कौन मन तो ये मन जो है ना ये कैसा है की तेज रहने वाली उमान है ये है जो से का कर देता है आगे से तो तो इस प्रकार कहे गए अर्थ की ये कहाँ था कौन सा नंबर है यथ तो अभी कौन या पुरुष विपक्षिता इंद्रिया में हरण मना छठ छठ है ना सात नंबर है आ, इसमें क्या था की यत्न करने वाले बुद्धिमान पुरुष की इंद्रियों का भी हरण कर लेता है कौन मन के लिए तो तो साथ में जो बात कही गई थी ना उसी को अभी तक समझाया तो उसी को समझाया गया है ना तो, तो यह तो भी इस प्रकार कहे हुए विषय की अनेक प्रकार से संगति बता करके उस सत्य प्रकार से संगति या अनेक प्रकार से संगति बता करके या ऐसा कर लेना ये तो हफी इस प्रकार कहे गए अर्थ का अनेक प्रकार से संगति बताकर अनेक प्रकार से संगति बता करके क्या कम और उस अर्थ का प्रतिपादन करके उसे उपस करते हैं क्या कम और उस अर्थ का प्रतिपादन करके या उस अर्थ को सिद्ध करके उसका उपसंघर करते हैं तो सब ध्यान देना तो मूल में क्या है पतंज मूल में क्या हुआ मन चिंतन आया था ना और विषय चिंतन भी किससे होगा मन, मन से विषय चिंतन तो सभी का मूल है ते? और विषय चिंतन किस होगा मन से होगा तो मन ऐसा कर देता है प्रज्ञा का हरण कर देता है तो क्या करना चाहिए कि इंद्री और मन को बस में करना चाहिए देखना तस्माद महाबाहो निगृहतानी सर्वतः इंद्रियाणी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित तस्मात महाबाह इसलिए हे महाबाहू अच्छा ऊपर के श्लोक का थोड़ा थोड़ा सा एक बार और देख लेंगे ही था ना ही कर क्योंकि क्योंकि विषयों में विचरण करने क्योंकि विषय में विचरण करने वाली इंद्रियों में मन जिस इंद्री का अनुसरण करता है विषयों में विश्रण करने वाली इंद्रियों में मन, मन जिस इंद्रिय के पीछे जाता है तद करता वह मन इस यति की प्रज्ञा का हरण कर लेता है जिस प्रकार वायु जल में नौका का हरण कर लेता है क्योंकि आया था ना पहले तो फिर क्या जोड़ेंगे इसलिए क्या है इसलिए अयुक्त बुद्धि इसलिए अयुक्त मनुष्य की बुद्धि उत्पन्न नहीं होती है जोड़ करके लगाना पड़ेगा क्योंकि आ गया है ना? ना तो क्या करेंगे इसलिए अयुक्त मनुष्य की बुद्धि उत्पन्न नहीं होती है इतना जोड़ेंगे तब ही से क्योंकि तब आएगा क्योंकि करेंगे बाद में बाद में क्या करेंगे इसलिए अयुक्त मनुष्य की बुद्धि नहीं होती है बाद में जोड़ेंगे ये श्लोक देखिए बाप इसको लगाइए तस्माद करते इसलिए तो तस्मात में देखेंगे इंद्रिया नाम प्रवृतो दो तस्मात श्लोक में आया तो है के पहले पहलेमात भी होना चाहिए तस्मात कर तो इस कार्य क्योंकि क्योंकि इंद्रियों की प्रवृत्ति में दोष का प्रतिपादन किया गया है या क्योंकि इंद्रियों की प्रवृत्ति में दोष कहा गया है इंद्रियों की विशेष प्रवृत्ति होने में दोष कहा गया है इंद्रिया जब विषय में तो प्रवृत्त होंगी तो कितना दोष है दोष कह दिया है ना तो फिर तस्मात इतना लगाने के बाद में यशमात इंद्रिया प्रवृत्तो दो में यश से यश से क्या लिया ये लगाना श्लोक तस्मात महाबाहो इसलिए हे महाबाहू यश से तस्मात महाबाहो इसलिए हे महाबाहू अर्जुन यश यस्य इंद्रिया इंद्रिया निगृहिता तस्य प्रज्ञा निगृहिता इसलिए हे मा जिस यति की इंद्रिया सब प्रकार से और इंद्रिया का जिस यती की इंद्रिया सब प्रकार विष्णु से निगृहित है से है। तो लगाना जिस्यति की, जिस्यति की सब प्रकार विषयों से कौन निगृहित है सब प्रकार विषयों से बीत है मतलब बस बसने हैं जिसकी इंद्रिया विषयों से सब प्रकार से बसने हैं पैसा लगाना जिसकी इंद्रिया क्या कहेंगे सब प्रकार जिसकी हाँ जिसकी इंद्रिया विष्णुओं से सब प्रकार से निकली हैं या सब प्रकार से जिसकी इंद्रिया विष्णु से निकली हैं सब प्रकार से जिसकी इंद्रिया विष्णु ऐसी निगृहित है स्वस्थ प्रज्ञा प्रतिष्ठित उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है उसकी प्रज्ञा स्थित होती है तो वो क्या होता है हाँ ये बताया न की इसलिए क्या करना चाहिए इंद्रियों को स्वस्थ निकल लेना चाहिए यही बात है अब देखना इसके इंद्रियों को बस में किए हुए बिना कोई साधना नहीं होती है जैसे है महाबाहो निगृहित नाम सर्वसा कर्व प्रकार ही हु? और इंद्रियाणी का एक विशेषण लगाया है मानस आदि भेदही एक नहीं, नहीं, नहीं, नहीं मानस आदि इंद्रियाण का विशेषण नहीं है क्योंकि इंद्रियाण जो है ना इंद्रिया में इंद्रिय इंद्रियाण है अच्छा मानस आदि भेदही तो तृतीया ना अच्छा तो विशेषण नहीं बनेगा तृतीया बहु वचनांत है मानस आदि भेदांत थे लगा लो हे जिस यति की भेदों भेदों अच्छा के कारण सब प्रकार से मानस आदि भेदों के कारण या मानस आदि भेद वाले सब प्रकार से जिसकी इंद्रिया शब्दादी विष्णु से निगरी है जिसकी इंद्रिया शब्द आदि विषयों इसको हम सोचते हैं कहाँ जोड़ूंगे मानस आदि भेदई को मानस आदि भेदय को इन के साथ जोड़ सकते क्या ऐसा फिर करना पड़ेगा इसके साथ जोड़ेंगे तो फिर ऐसा हो सकता है कि जैसे बाय विषय और मानस विषय क्या बाई विषय और मानस विषय तो ऐसा समझना कैसा समझना आंतरिक मानस आदि विषय और बायमानस आदि विषय कल या दिला देना कल फिर बता देंगे इसको किसके साथ जोड़ना अच्छा है हे महाबाहो जिस यति की इंद्रियां सब प्रकार से शब्द आदि विषयों से निग्रहीत हैं उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है मानस आदि से अच्छा जिसकी इंद्रियां शब्द आदि विष्णु से लगा लो ऐसा हे महाबाहो जिस यति की इंद्रियां विष्णों से ने, अच्छा जिस यति मतलब जिस शब्दादी विषयों से जिस यति की इंद्रियां सब प्रकार से बस में की गई उसी है उसी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है ले तो मानस आदि भेद वाले शब्द आदि भी फैले लेना मतलब मानस विषय और विषय समझते हैं ना मानस विषय विषय ना होने पर भी क्या है मानस विषय भी बहुत दुख देते हैं अच्छा आगे देखेंगे यह अयम लौकिक और वैदिकाचार व्यवहारा यह अयम वैदिका चार लौकिका व्यवहारा जो या लौकिक और वैदिक व्यवहार लौकिक व्यवहार क्या आया थी भोजन आदि करना है चलना फिर स्नान करना ये सब कैसे व्यवहार हुए लौकिक व्यवहार वैदिक व्यवहार क्या हुआ आपका यज्ञ करना होम करना है पूजा करना मां कृष्ण की सेवा जैसा शास्त्र में जो कहा गया है उसका भी व्यवहार करना वैदिक व्यवहार हो गया तो खाना पीना चलना फिरना क्या हो गया लोक व्यवहार हो गया जो या लौकिक और वैदिक व्यवहार है सह शास्त क्या लेना है वह व्यवहार दोनों प्रकार का व्यवहार उत्पन्न विवेकान स्थित प्रज्ञा उत्पन्न उत्पन्न ज्ञान ज्ञान वाले वाले स्थित स्थित का सह व्यवहार किसका व्यवहार उत्पन्न विवेक ज्ञान वाले स्थित मनुष्य का हुआ व्यवहार अविद्या अविद्या का कार्य होने के कारण अविद्या से निवृति होने पर निवृत्त हो जाता है निवर्त क्रिया का खर्चा क्या है बोलो व्यवहार है न सहनिवर्त से क्या निवृत्त हो जाता है व्यवहार <ipping निवर्ण> कब निवृत्त हो जाता है अविद्या होने पर कब निवृत हो जाता है अविद्या क्यों क्यों अविद्या का कार्य होने से अविद्या का कार्य कौन है व्यवहार अविद्या का कार्य कौन है हाँ तो अविद्या का कार्य व्यवहार है वो अविद्या की निवृत्ति होने पर निवृत्त हो जाता है अच्छा किसकी अविद्या की निवृति होती है बोलो इसी प्रति इसी प्रज्ञ कैसा है उत्पन्न विवेक ज्ञान वाला है उत्पन्न विवेक ज्ञान वाला है उत्पन्न विवेक ज्ञान का ही नाम यहाँ पर क्या है विद्या नहीं विद्यान विवेक ज्ञान का क्या नाम है विद्या और विवेक ज्ञान वाला कौन है इसी प्रज्ञ है ध्यान देना ये कहने का मतलब है व्यवहार अविद्या का कार्य है व्यवहार किसका कार्य तो व्यवहार का कारण क्या होगा अविद्या व्यवहार अविद्या का कार्य है तो व्यवहार हो गया कार्य उसका कारण क्या हो गयी अविद्या तो कारण से न होने पर कार्य रहेगा तो ध्यान देना ये व्यवहार कार्य है ये कब नहीं रहेगा जब अविद्या तो नहीं रहेगी अविद्या की निवृत्ति कब होगी अविद्या की निवृति किससे होगी विवेक ज्ञान से और विवेक ज्ञान से अविद्या तो विद्या से अविद्या की निवृति होती है विद्या से अविद्या की बात समझ में आई आपको जो या लौकिक और वैदिक व्यवहार है तो उत्पन्न विवेक ज्ञान वाले स्थित मनुष्य का सहा वह व्यवहार अविद्या का कार्य होने के कारण अविद्या के निवृत होने पर निवृत्त हो जाता है कौन निवृत्त हो जाता है कबिद्या की निवृत्ति होने पर और क्यों निवृत्त हो जाता है क्योंकि अविद्या कार्य है और किसकी अविद्या की निवृति होती है स्थिर प्रक्रिया कैसा है उत्पन्न विवेक ज्ञान वाला हाँ लगाइए आगे आप है और देखना कहते हैं अविद्या विरोध हाथ और अविद्या का विद्या से विरोध होने के कारण अविद्या का विद्या से विरोध होने के कारण विद्या और अवि क्या है की अंधकार और प्रकाश विरोधी है वैसे विद्या और अविद्या क्या अविद्या विद्या विरोध हाथ और अविद्या का विद्या से विरोध होने के कारण फिर कहेंगे की विद्या से अविद्या की निवृत्ति होती है क्या कहेंगे जोड़ लेंगे ना क्या अविद्या या विद्या विरोधा तो अविद्या का विद्या से विरोध होने के कारण विद्या से अविद्या की निवृत्ति होती है विद्या का क्या है आत्मिक ज्ञान है ना है आ, इस से नष्ट करते हुए कहते हैं है यह अब देखेंगे तो तो या निशा सर्वभूता नाम सर्वभूता नाम या निशा तत्म संयमी जागृति सभी प्राणियों की जो निशा है सभी प्राणियों की जो रात्रि है तस्याम संयमी जाग्रति जागर उसमें संयमी व्यक्ति अर्थात योगी व्यक्ति जागता है सभी प्राणियों की जो निशा है उसमें योगी व्यक्ति जागता है रहता है इसका मतलब नहीं है <laughs> या निशा या निशा निशा का, का रात्रि और रात्रि का अर्थ करते है देखो या निशा दे। में मिला शब्द सब देशा सर्व भूटान सर्व भूटानाम में शक्ति कर् समास हाँ। हाँ। समाप कैसे करेंगे चलो सर्वे शाम भूटानाम सर्व भूता नाम ना। अर्थ लिखा है उसका है ये अर्थ लिखा है समास ने यह समास होगा कैसे सर्वे चा से भूटा क्या कर्महारे समास होगा से शाम है ना सर्वेचा से भूटा हा कर्मारे समाज है सर्व तो का भूत के साथ अर्थ निर्देश किया भाषिक ने सर्वेशम भूता नाम ये अर्थ लिख दिया है लगाइए जो सभी प्राणियों की निशा है सर्वभूटान क्या जुगा सर्वे ये सभी प्राणियों की सभी प्राणियों के लिए जो रात्री है निशा कर रात्रि अब रात्रि को समझाते हैं सर्व पदार्थ नाम अभिवेक करी सभी पदार्थों का अभिवेक कराने वाली सभी पदार्थों का अभिवेक मतलब किसी भी पदार्थ का ज्ञान न कराने वाली किसी भी पदार्थ का ज्ञान ना यदि प्रकाश की व्यवस्था न हो तो अंधकार में आपको कमरे में कुछ दिखाई देगा नहीं। तो किसी भी पदार्थ का विवेक नहीं होगा और उसकी मतलब सभी पदार्थों का विवेक न कराने वाली अर्थात किसी भी पदार्थ का ज्ञान न कराने वाली क्यों तो हेतु है तमाम स्वभावत्वाओं होने के कारण अथवा अंधकार स्वभाव होने के कारण क्या कहेंगे अंधकार स्वभाव होने के कारण किसी भी पदार्थ का ज्ञान न कराने वाली जो सभी प्राणियों की रात्रि लग जाएगा अंधकार स्वभाव होने के कारण किसी भी पदार्थ का ज्ञान न कराने वाली जो सभी प्राणियों की रात्रि है।, है अच्छा तो सभी प्राणियों की रात्रि क्या है वो देखेंगे साहब तो सभी प्राणियों की जो रात्रि है उसमें योगी व्यक्ति जगता है अच्छा तो देखना किंत पूर्व में कहा गया की निर्मिशा क्या है है तो ये देखो क्या लिखते हैं भाषाकार परमात्मत्व स्थित प्रज्ञ विषयः स्थित प्रज्ञा का विषय परमात्म तत्व परमार्थ तत्व का आत्म तत्व परमार्थ तत्व का क्या है परमार्थ तत्व तो आत्मा ही है परमात्म बताया था ना पहले परमात्म जो परमार्थिक व्यवहारिक ऐसा बताया था ना अलग अलग ध्यान रखना तो परमार्थ क्या है आत्म तत्व आत्मा कि प्रज का विषय मतलब स्त्री प्रज्ञ के ज्ञान का विषय क्या कहेंगे स्त्री प्रति के, <laughs> के ज्ञान का विषय जो आत्मा है क्या है जो आत्मा है <clears throat> तो जो आत्मा है जो आत्मा है ना वो सभी प्राणियों के लिए रात्रि के समान है सभी प्राणियों के लिए क्या <सवाद> आत्मा स्थिर प्रज्ञ किस जानता है आत्मा को स्थिर प्रज्ञ आत्मा को जानता है और ये अन्य सभी प्राणी आत्मा को जानते हैं तो है ने ने। उनके लिए रात्रि के समान है क्या आत्मा अब इसको देखेंगे आप इसको समझाते हैं यथा नक्सल शराणाम अहद अन्य शाम निशा भवती यथा अन्य शाम अहायोषद अन्य, अन्य सभी के लिए दिन ही होते हुई अन्य सभी के लिए जैसे ये दिन है ना इस समय जानते है उनते उल्लूक उल्लू उल्लू पश्चिम वालू है तो वो वो क्या दिन में देखता है नहीं। तो दिन तो उसके लिए रात्रि हो जाती है अन्य सभी प्राणियों के लिए अभी दिन है लेकिन उल्लू के लिए क्या हो जाएगा रात्रि गाजर जानते हैं क्या उड़ता लेटकता हैं? और रात्रि में भी उड़ता है वो हमने तो देखा है उसको करनाल में कुत्ते कुत्ते के बराबर देखा बड़े बड़े इतने बड़े बड़े जब बैठ जाते हैं इनका देखा है बहुत बड़े बड़े होते हैं बहुत बड़े कुत्ते से भी ज्यादा बड़े बड़े आकार के देखा है।, तो है, देखना कि अन्य शाम अहा अन्य लोगों के लिए दिव्य होते हुए यथा अन्य शाम अहायोष जैसे अन्य लोगों के लिए दिव्य होते हुए नक्तम शरा नाम निशा रात्रि में विषरण करने वाले उलूक और चमगा प्राणियों के लिए रात्रि होता है दूसरे के लिए दिन है तो उनके लिए क्या है रात्रि है निए। निए। तो ध्यान देना ये दिन आपना दिन किसके लिए है अज्ञानी के, के लिए वो क्या है रात्रि हाँ वो रात्रि है हाँ। इसी के समान नतम चर मतलब रात्रि में विस्तरण करने वाले प्राणियों के समान कौन है अज्ञानी सर्वे शाम भूता नाम से अज्ञानाम तो लेना है सभी अज्ञानी प्राणी उसके समान रात्रि में करने उसके समान, सदव है ना? उसके समान रात्रि में विस्तरण करने वाले प्राणियों क्या कहेंगे रात्रि में विस्तरण करने वाले प्राणियों की तरह अज्ञानी सभी प्राणियों के लिए सभी अज्ञानी प्राणियों के लिए निशा के समान परमार्थ तत्व है निशा के समान ध्यान अच्छा देना जो श्लोक में निशा शब्द आया है तो निशा किया? निशा का अर्थ किया है पहले हाँ। अर्थ कर दिया निशा यू और बाद में श्लोक का शब्द लिखा निशा उनके लिए निशा के समान परमाथ तत्व है बस तो परमार्थ तत्व दिन किसके लिए है स्थिति वृद्धि के लिए और किसके लिए रात्रि के समानी के लिए सर्वत उसके समान रात्रि में विचरण करने वाले प्राणियों की तरह अज्ञानी सभी प्राणियों के लिए परमार्थ तत्व निशा के समान है क्यों निशा के समान है तो बताते हैं अगोचरत्वाद असदुद्धि नाम क्यूँकी असद बुद्धि नाम अगोचरत्वाद क्योंकि क्यूँकी असद नाम का मतलब है की यहाँ पर आत्मबुद्धि शून्य नाम क्या कहेंगे क्योंकि आत्मबुद्धि से शून्य मनुष्यों का वो अभिषय है अगोचर का क्या अर्थ होता है अभिषय आत्मबुद्धि शून्य लोगों का अभिषेय है कौन परमात्मा पर है ना अस बुद्धि नाम का क्या अर्थ हुआ आत्मबुद्धि से शून्य नाम या आत्मबुद्धि नाम आत्मबुद्धि हाँ, आत्मबुद्धि से रहित मनुष्यों के लिए के का अभिषय है मतलब आत्मबुद्धि ऐसी रहित मनुष्यों का वो अभिषय है अर्थात आत्मबुद्धि से रहित मनुष्य उसको नहीं जानते हैं नहीं जानते इसलिए वो क्या हो गया राष्ट्रपति हो गया और देखेंगे हाँ तो परमार तत्व को वो नहीं जानते हैं तो उनके लिए निशा के समान हो गया किसके समान हो गया रात्रि के समान हो गया तो सभी प्राणियों के लिए जो निशा है क्या परमारत्व और उसमें योगी व्यक्ति जागता रहता है तो योगी व्यक्ति को कभी आत्मा अज्ञात होता है तो हमेशा वो जागरा है आत्मा के विषय उसको कभी आत्मा अज्ञात है उसमें अच्छा अब देखेंगे सत्याम परमार्थ तत्व लक्षणायाम श्लोक देखना तस्याम है ना तस्याम से क्या लिया है परमार्थ तत्व मतलब परमार्थ तत्व रूप रात्रि में निशा है ना श्लोक में तो तस्याम से क्या लेना निशायाम उस निशा में निशा कैसी परमार्थ पर तत्व रूप निशा में उस परमारूप निशा में निशा किसके लिए है अज्ञानी के लिए अज्ञानी की दृष्टि से निशा शब्द कह सकते हैं उस परमार तत्व रूप रात्रि में अज्ञान निद्रा, निद्रा से ज्यादा हुआ व्यक्ति जागर की श्लोक में है ना क्या अच्छा। तो अज्ञान नि, निद्रा से जगा हुआ व्यक्ति कैसा व्यक्ति जगा हुआ व्यक्ति श्लोक में संयमी आया है ना संयमी का क्या संयमवान मतलब संयम करने वाला अर्थात जिकेंद्री अर्थात तो संयमी का ही विशेषण वास्तव बताते हैं अज्ञान निद्रा या प्रबुद्ध किसका विशेषण ये हाँ तो क्या विषय है अज्ञान, अज्ञान, अज्ञान, अज्ञान निद्रा याद्रा से जागा हुआ योगी, अज्ञान रूपी निद्रा से जागा हुआ योगी उसमें जागता है किसमें जागता है में हाँ उस निशा में निशा क्या है हाँ परमात्मरूप जो निशा है उसमें वो जागता रहता है जागता रहता है मतलब क्या है वो उसको हमेशा जान रहा है न जा हुआ है उस परमार्थ स्वरूप निशा में अज्ञान निद्रा से जागा हुआ योगी व्यक्ति जागता रहता है वो तो हमेशा जागता रहता है उसकी तो अज्ञान निद्रा समाप्त हो गई है ना तो हमेशा जाग रहा है निद्रा को भी अज्ञान कहा है ना हाँ निद्रा को अज्ञान निद्रा कहा है ना तो ये अज्ञान रूपी निद्रा समाप्त हो गई है अच्छा अज्ञान रूपी निद्रा लग जाएगा हाँ तो उसमें जो है योगी व्यक्ति जागता रहता है का अथवा संयम करने वाला या जितेंद्रीय अथवा योगी ये इतने रिखे, इतने रिखे ये तीन संयम जितेन्द्रीय जितेंद्रीय योगी जागता रहता है आगे देखेंगे यश्याम भूतानी जागृ जागृति जिस निशा में सभी प्राणी जागते हैं भूतानी से सर्वानी भूतानी जिस निशा में सभी प्राणी जागते हैं सभी प्राणी खो अज्ञानी जिस निशा में सभी अज्ञानी प्राणी जागते हैं लगाइए यह से लेना है ग्राह ग्राहक भेद लक्षणायाम अभिज्ञा निशायाम हो गया, जिस रात्रि में यह श्याम कर अभिज्ञा अविद्या रूपी रात्रि में किस में अविद्या रूपी हाँ रूपी रात्रि में सभी प्राणी जागते हैं जैसे जाग रहे हैं ना लोग तो उनकी अविद्या ने हुई है क्या अविद्या है कि नहीं है अविद्या रात्रि के समान है तो अविद्या रूपी रात्रि में क्या है कि सभी प्राणी जाग रहे हैं अविद्या रूपी रात्रि में सभी प्राणी जाग रहे हैं अविद्या को रात्रि किसकी दृष्टि से कहा है नहीं ये बताइए ज्ञानी की दृष्टि से देखो परमार्थ तत्व को रात्रि किसकी दृष्टि से रहेंगे किसकी दृष्टि से गएंगे और अज्ञान को या अविद्या को निद्रा किसकी दृष्टि से रहेंगे ज्यानिया। ज्यानिया। अच्छा ये उनका अच्छा यहाँ ठीक है अज्ञान निद्रा था ना ऊपर और फिर अविज्ञानिका सबसे यहाँ पर आया तो अविद्या को रात्रि किसकी दृष्टि से रहेंगे ज्ञानी की दृष्टि से हाँ चलिए तो यह है अविद्याशायाम श्याम कैसे अविद्याशायाम अविद्या रूपी रात्रि में अविद्या रूपी रात्रि में और इसके लिए जो है ना अविद्याम का विशेषण है ग्राह ग्राहक भेद लक्षणायाम ग्रह तथा ग्राहक का भेद रूप ग्राह ग्राहक का भेद रूप मतलब ये ग्राह कौन होते विषय ग्रह करते गे ग्रह का कैसे ग्रह शब्दादी विषय और ग्राहक कौन हो गए तो ग्राह ग्राहक का भेद है ना <सथिणा> ग्राह इंद्रिया भी ग्राह विषय भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं ग्राह विषयों का भी बहुत भेद है और ग्राहक इंद्रियों का भी बहुत भेद है ये, भेद है ये। तो ग्राह ग्राहक का भेद क्या है आपकी अभिज्ञा ग्राह ग्राहक का भेद रूप अभिज्ञा निशा में मतलब ये ग्राह ग्राहक भी है ना जिसने सब क्या है ये दृश्य पदार्थ क्या है ये विषय है और ग्रहण करने वाली इनको क्या है इंद्रिया है तो जो जितना दृश्य प्रपंच दिखाई दे रहा है ये सब क्या है ग्राय और इनको ग्रहण करने वाली इंद्रिया तो ये ये दृश्य प्रपंच भी अविद्या है और ग्रहण करने वाली इंद्रिया भी क्या है अविज्ञा है ऐसा मतलब है कि ग्राय ग्राहक का भेद रूप अविद्याशा में सोए हुए ही सभी प्राणी जागते हैं सोए हुए ही सभी प्राणी जागते हैं कि उच्च ऐसा कहा जाता है ऐसा पंक्ति लगाना जिस ग्राय ग्राहक भेद रूप रूपिशा सोए हुए ही सोए हुए ही सभी प्राणी होते हैं सभी प्राणी कैसे होते हैं सोए हुए तो पर जागृति पर जागते हैं ऐसा कहा जाता है वास्तव में वो सब कैसे हैं तो लोक में क्या कहा जाता है जागते हैं कहा जाता है जाग रहे हैं नींद जाग रहे हैं तो वो जाग रहे हैं तो उसमें भी क्या है वो वो वो वो वो वो अविद्या वो वो सोई हुई है जागे कहा है अभी वो है नहा नींद हुई ग्राय ग्राहक प्रपंच तो ग्राहक भी प्रपंच है ग्राय भी प्रपंच है इंद्रिया भी प्रपंच है विषय भी प्रपंच है तो अविद्या तो सामने आ गई तो सुस्वी सोयी हुई है वो यही है जिस ग्राय ग्राहक भेद रूप अविद्या सोये हुए ही सोए हुए ही प्राणी जागते हैं ऐसा कहा जाता है वास्तव में सोए हुए हैं। पर प्राणी जागते हैं ऐसा कहा जाता है हाँ अब इसको बताते हैं यस्याम निशायाम जिस निशा में जिसे? जिसमें जिस निशा में स्वप्न नहीं जिस निशा में सोए हुए जिस निशा में सोए हुए। तो सुखता कि जिस निशा में सोए हुए प्राणी स्वप्न देखने वालों के समान जागते हैं स्वप्न देखने वालों के समान या, या जिस निशा में सोए हुए प्राणी सोपन देखने वालों के समान रहते हैं सोपन दिन में कोई चीज दिखाई गई दी फिर कोई चीज गायब हो गई भी। दोनों होता है ना तो क्या है स्वप्न की तरह संसार चल रहा है कभी कुछ दिखाई देता है कभी गायब हो जाता है कहा कुछ हाथ लगता है कुछ नहीं कभी संसार है सानिशा तो श्लोक ने पश्य तुम उन्हें की मतलब क्या है पश्यता करके भाष्यकार ने परमार परमार तत्व को जानने वाले मुनि के लिए हुआ रात्रि है परमार तत्व को जानने वाले मुनि के लिए हुआ रात्रि है क्यों अविद्या कौन अविद्या अविद्या रूप है ग्रह है ना?